शरद कोकाश से सुनिए उनकी लंबी कविता देह से यह एक अंश लंबी कविता देह का यह तीसरा भाग एक पहली है मनुष्य की यह देह संत महात्माओं वैज्ञानिकों और विचारकों के लिए देह जो सदियों से स्वयं अपना हल ढूंढने की कोशिश में है जो सजीवों की तरह जन्म लेती है बढ़ती है अपने आसपास से आहार लेकर की की प्रक्रिया से गुजरती निरंतर हर जिज्ञासु को आमंत्रित करती, अपनी अंधेरी गुफाओं और रहस्यमय घाटियों में अपनी ओर खींचती है जो अपने अजनबीपन में समाप्त होते ही आकर्षण जो ऊब पैदा करती है इधर प्रयोगशाला में शीशे के मर्तमानों से झांकती भ्रूण देह जिसे किसी देह ने ही दान किया होता है अपने जन्म से पूर्व की कथा का बयान करती है माइक्रोस्कोप के नीचे प्लेट में मुस्कुराती हैं कोशिकाएं हमसे है जीवन हमी से है देह कोशिकाएं जो सजीव हैं सजीव देह के भीतर और निर्जीव बाहर इस देह के, फिर भी वे जन्म दे सकती हैं नई कोशिकाओं को किसी आत्मा के सहयोग के बगैर ही मोटी मोटी किताबों और रपट के पन्नों की घुमावदार सीढ़ियों से उतरती हैं कुछ शोध कथाएं कि देह का न जन्म संभव है एक बार में न मरण जन्म के साथ जन्म लेती हैं कुछ कोशिकाएं बढ़ते अंगों के अनुपात में बढ़ती है चांद बढ़ता है जैसे धूप बढ़ती है देह भी बढ़ती है अपने चरम में होती है जो देह के चरम में फिर पहाड़ की चोटी से उतरती देह की थकान में धीरे धीरे दम तोड़ती है देह की कोशिकाएं धीरे धीरे दम तोड़ती हैं देह की कोशिकाएं अंगों के साथ छोड़ने की उम्र में साथ छोड़ती हैं और एक दिन उसी देह के साथ मर जाती हैं मस्तिष्क के घोसले में बैठी इच्छाएं भावनाएं देह के साथ मर जाती वासनाएं मनुष्य की और दोबारा कभी जन्म नहीं लेती है फिर भी डरती है, है हर देह फिर भी डरती है हरदेह मरने से और इस भय के चलते हर रोज मरती है इस भय के चलते हर रोज मरती है